वेदांत सार अध्याय एक गुरु की आवश्यकता अधिकारी जनन मरणादि संसार अयकमरणादी संसारनल सतप्तशिरा जलराशि इव उपहार पड़ी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरुम उपसृत्य तम असरती तजानार्थ स गुरुम एव अगछे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी व्यक्ति, जन्म मृत्यु आदि के रूप में संसार अग्नि से संतप्त होकर सिर के केशों में आग लग जाने पर जलाशय की ओर दौड़ने वाले के समान हाथ में उपहार लिए वेदवित तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनकी शुश्रुषा सेवा तथा आदेश पालन करे जैसा कि उसे आत्मतत्व को जानने हेतु हाथ में समिधा यज्ञ के लिए काष्ठ लिए हुए श्रोत्री तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए आदि के द्वारा श्रुतियों में कहा गया है स गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायन एनम उपदिशति सम्यक प्रशांत तस्में विद्वान्पसन्नाय प्रशातचिताय समतायन अक्षर पुरुष वेद सत्यम प्रोवाच तम तत्वतो ब्रह्म इत्यादि विद्या वे वेदज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक अधारोप क्षेपणों तथा अपवाद निराकरण की युक्तियों के द्वारा उसे उपदेश देते हैं जैसा कि श्रुति में कहा गया है अपने समीप आए हुए भली भांति शांत चित्त समाधि साधन युक्त उस शिष्य के लिए उन्होंने गुरु उस ब्रह्म विद्या को यथार्थ रूप से कहा जिसके द्वारा अक्षर सत्य पुरुष ब्रह्म को जाना जा सकता है अध्यारोप भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तू अवस्तु आरोप अध्यारोप ऐसी रस्सी जिसका स्वरूप भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में कभी सर्प नहीं है उसमें सर्प के आरोप के समान ही वस्तु ब्रह्म में अवस्तु संसार माया नानात्व के आरोप को अध्यारोप कहते हैं वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम् ब्रह्म अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व ही वस्तु है और अज्ञान आदि और उससे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का समूह जगत अवस्तु है अज्ञानम तो सद असद्याम अनचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भावूप य वदती अहम अज्ञ इदी अत देवाशक्ति स्वगुण इत्यादि इत्यादिश्रुतेश्च जिसे न सत कहा जा सकता है और न असत जो सत्व रजस और तमस इन तीन गुणों से मिलकर बना है ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान से समूल नष्ट होने वाला है और भाव रूप जो कुछ है उसे अज्ञान कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ इस अनुभव के कारण और प्रकाश रूप आत्मा की शक्ति अपने ही सत्व आदि गुणों में छिपी रहती है आदि श्रुतियों के द्वारा इसका अस्तित्व प्रमाणित होता है द अज्ञान समिव्यि अभिप्राए एक अनेकते इस अज्ञान को समि के रूप में एक तथा व्यष्टि के रूप में अनेक कहते हैं तथा ही यहाँ समि अभिप्राए वनमित एक्यपदेशो यथा जलाना समि अभिप्राए जलाशय तथा प्रतिभास प्रतिभासमान जीवगत अज्ञाना समष्टिअभिप्राएण यपदेशः अजाम एकम इत्यादि श्रुते है जैसे वृक्षों के समष्टि को एक वन और जल की समष्टि को एक जलाशय कहते हैं वैसे ही जीवों में नाना प्रकार से प्रतीत होने वाले अज्ञान की समष्टि को श्रुतियों में एक अजन्मा आदि के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है इम समि उत्कृष्ट उपाधि तया विशुद्धसत्व प्रधाना उत्कृष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण यह समि अज्ञान विशुद्ध सत्व प्रधान है एक तम चैतन्य सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत् आदि गुणकम्, सर्वतृत्व आदिगुणकथम गुणक अव्यक्त इति च चपजिश्य सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यह सर्वज्ञः, इत्यादि इत्यादिश्रुते इस प्रकार की उपाधि से युक्त चैतन्य सब का ज्ञाता सब का स्वामी सब का नियंता, आदि गुणों से युक्त है और समस्त अज्ञान को प्रकाशित करने के कारण अव्यक्त अंतर्यामी जगत कारण ईश्वर कहा जाता है श्रुति में उसे जो सर्वज्ञ तथा सर्ववित है आदि कहा गया है ईश्वरस्य से इम समि अखिल कारण शरीरम आनंद प्रचुरवात्त कोशवद्व आच्छादकवात च आनंदमय कोशपरम्वाद सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानी स उच्यते ईश्वर की उपाधि रूप इस अज्ञान समष्टि को सब समस्त प्रपंच का कारण होने से कारण शरीर आनंद के प्राचुर्य तथा कोष के समान आच्छादक होने से आनंदमय कोष और इसी में सब का लय हो जाने से इसको सुषुप्ति भी कहते हैं अतः इसे स्थूल सूक्ष्म जगत प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है